हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का तो विशेष उत्सव है उत्सव तो जगन्नाथपुरी में हो रहा था और आज नया उत्सव यहाँ शुरू हो रहा है तो आज प्रमुख जो आचार्य गण हैं, उनका आविर्भाव और तिरुभाव है तो हर आविर्भाव और तिरुभाव में हमें शिक्षा प्रदान की है कि ऐसे आचार्यों का गुणगान किया जाए तो कुछ समय के लिए प्रयास करेंगे संक्षिप्त रूप से लगभग पांच जो आचार्य गण हैं उनके चरित्र पर चर्चा करेंगे और श्रवण करने का प्रयास करेंगे तो आज उत्सव भी है वसंत पंचमी वृंदावन में बहुत उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा होगा मायापुर में भी इसका में वसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है विशेष जो वस्त्र है राधा माधव पहनते हैं पीले वर्ण के तो हम मायापुर में चलते हैं अभी विष्णु प्रिया देवी का जो वर्णन है मायापुर से सुनते हैं तो हम सब जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर बंगाल में आविर्भूत होते हैं और बाल्यकाल में निमाई के रूप में वो विशेष रूप से विद्या विलास की जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन करते हैं और उनको प्रकट करते हैं जिसके द्वारा सारे नवद्वीप वास को वो आनंद के सागर में डुबो देते हैं तो ऐसे जो निमाय पंडित जो बहुत ही विद्वत ब्राह्मण के रूप में परिचित थे नवद्वीप में तो उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने जब देह त्याग किया तो उसके पीछा पश्चात निमाय पंडित बंगाल अपनी माता को कहते हैं कि मैं कुछ अधन अर्जन करने के लिए जाता हूँ तो बांग्लादेश जो आदि स्थान है उसको पूर्व बंगाल कहते हैं वहाँ की उन्होंने यात्रा की और हजारों हजारों लोगों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की बंगाल में और उनका विवाह हो चुका था उनके पहले पत्नी का नाम था लक्ष्मी प्रिया भगवान की वो अंतरंग शक्ति है क्योंकि जब ऐसे महाप्रभु गए वहाँ तो लक्ष्मी प्रिया उनका जो विरह है वो सहन नहीं कर पाए हर वास्तव में भक्ति में हम उन्नत कर रहे हैं उसका ये भी एक अर्थ है कि कितना अधिक हम विरह वैष्णव से कथा से सेवा से कृष्ण से धाम से हो रहा है अभी भौतिक संसार में क्या है एक पुरुष को स्त्री से विरह होता है और एक स्त्री को पुरुष से विरह होता है या फिर सांसारिक जो स्थान है उनके प्रति हमारे विरह की भावना होती है तो लेकिन वास्तव में जब हम वैष्णवों से भक्तों से कथा से शास्त्रों से साधु संघ से धाम से विग्रह से प्रसाद से प्रसाद से तो सबको विराह है तो इनसे जब विरह महसूस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ये जो काम की प्रवृत्ति है वो तो कम होने लगती है तो ऐसे लक्ष्मी प्रिया देवी को विरह सहन नहीं हो रहा था उनके जो पति हैं निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु से तो वो बंगाल की यात्रा खत्म करके आने से पूर्व ही उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया ऐसे कहा जाता है विरह रूपी सर्प ने उनको दंश कर लिया ये जो विरह को सर्प की उपमा दी गई है जिसके रूप में उन्होंने जब देह त्याग किया जब निमाय पंडित वापस आ गए तो इतने वो दुखी नहीं हुए फिर चैतन्य महाप्रभु अभी तो युवक ही थे लगभग उनकी आयु 23 साल की थी कितने साल की 22 या 23 साल की तो उनकी पहली पत्नी ने जब देह त्याग कर दिया फिर उनकी जो माता हैं, है चैतन्य महाप्रभु की जो माता हैं, सची माता उन्होंने सोचा कि अब इनका दूसरा विवाह होना चाहिए तो सची माता प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और वापस आते समय जब जाते थे तो एक युवती, थी जिनका नाम विष्णु था वो युवती प्रतिदिन गंगा स्नान करके आती थी और इनके चरण कमलों का स्पर्श करती थे इनसे आशीर्वाद ये सुशील कन्या है तो जब इनको देखा तो सची माता के हृदय में ये भावना आई कि मेरे जो पुत्र है निमाय उनके लिए जो कन्या है ये क्या है विष्णु प्रिया योग्य है तो ऐसे जब उन्होंने सोचा क्योंकि ये जो सारी भगवान की जो पत्निया होती है वो भगवान के अंतरंग शक्ति है शक्ति विविधे व श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बलक क्रियाचा तो भगवान की अलग अलग शक्ति है जो भगवत लीला में प्रकट होती है तो भगवान की जो श्री शक्ति है अंतरंग शक्ति के भी कई सारे प्रकार हैं जो श्री शक्ति है जो भगवान का सौंदर्य संपत्ति की अधिष्ठात्री है वो इस जगत में लक्ष्मी प्रिया के रूप में प्रकट हुई थी नवदीप में जो गौरांग महाप्रभु जिनको गौर नारायण कहा जाता है उनकी वो सेवा में लगी हुई थी और जो दूसरी शक्ति है भगवान की जगत उत्पत्ति और उसका पालन या स्थिति की जो शक्ति है उसको भू शक्ति कहती है कहते हैं तो ऐसी भू शक्ति ही विष्णु प्रिया देवी के रूप में इस जगत में क्या हो गए प्रकट हो गए और वो भगवान का सेवा करने लगे और तीसरी जो शक्ति है वो है लीला शक्ति जिसको जो धाम है नवद्वीप धाम वो लीला शक्ति का ही प्राकट्य है वो धाम लीला शक्ति के रूप में प्रकट होता है जो भगवान का रंगमंच बन जाता है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर भगवान क्या करते हैं अपने विभिन्न लीलाएं प्रदर्शित करते हैं तो ये लीला विधान करने वाली शक्ति है वो भगवान का धाम है नवद्वीप धाम तो इसलिए ना शास्त्र कहते हैं कि ये जो भगवत शक्ति है वो श्री रूप में प्रकट होकर भगवान की लीलाओं में सहायक बनती है हाँ तो ये हो गया सैद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग कि ये कौन है क्या है उनकी शक्ति फिर एक लीला विचार एक होता है सिद्धांत पर आप विचार करो हाँ क्या सिद्धांत है हाँ जैसे गीता सिद्धांत का भंडार है हाँ भागवत क्या है लीला का भंडार है हाँ तो वैसे ही भगवान के लीलाओं में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है सिद्धांत क्या हम सीखते हैं उस लीला से और वो लीला कितनी महत्वपूर्ण है तो कवि कर्णपुर अपने ग्रंथ गौर गणेश दीपिका में इनका परिचय देते हुए कहते हैं विष्णु प्रिया का श्री सनातन ईश्वर पुरा सतराज तो नृपा विष्णु प्रिया जगन माता यद कन्या भूस्वरूपिणी तो क्लियरली उन्होंने बोला है यद कन्या भूस्वरूपिनी तो ये जो है विष्णुप्रिया के भगवान की भू शक्ति है और ये पूर्व लीला में कौन थी कृष्ण लीला में सनातन मिश्रय पूरा सत्राजितन नृपा चैतन्य लीला में विष्णु प्रिया के फादर सनातन मिश्र हैं वो पूर्व लीला में कौन थे राजा सत्याजित थे तो वो राजा सत्राजित थे तो फिर ये विष्णु प्रिया उनकी कन्या थी पूर्व लीला में जो कौन थी सत्यभामा भामा आ, इस सत्य सत्यभामा उनकी कन्या है जो प्रकट होती है तो ऐसे ये जो है विष्णु प्रिया देवी प्रतिदिन तीन बार गंगा स्नान के लिए जाती थी तुलसी की सेवा करना सुशील कन्या थी सारे गुणों से संपन्न थी और जैसे मैंने शुरुआत में कहा इतना आदर सम्मान सची माता को देते थी कि उनके रोज चरण छोकर आशीर्वाद प्राप्त करती थी तो सची माता को लगा कि मेरे पुत्र निमाई के लिए ये ठीक हाँ बहुवधु है कन्या है आ, तो वो उनसे तुरंत ही जो मैचमेकर मेकर है शादी बनाने वाला होता है ना एक मैचमेकर पर्सन काशीनाथ पंडित उनका नाम था उनको भेजा गया उनके द्वारा सारा अरेंजमेंट हुआ तो ये चैतन्य महाप्रभुद्वीपिमत तो खान तो बुद्धिमंत खान ने सोचा कि यह निमाय पंडित का ऐसा विवाह करूंगा।, करूंगा जो स्वर्ग में भी नहीं हुआ होगा पृथ्वी में भी नहीं ऐसा उन्होंने कहा इनका विवाह करने की जिम्मेदारी मेरी सारा जो खर्चा है स्पॉन्सर किया था बुद्धिमान खान ने भागवत में पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर है बहुत बड़े बड़े केवल विवाह का वर्णन किया है जिसमें इतना विस्तृत वर्णन है कि कितना खर्च कराया क्या क्या अरेजमेंट की कितने गिफ्ट बांटे तो इस प्रकार से इनका विवाह हो जाता है विवाह के तुरंत पश्चात चैतन्य महाप्रभु अभी एक यात्रा में निकल पड़ते हैं कहा जाते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पिता जगन्नाथ मिश्रा ने शरीर त्यागा है तो उनका पिंडदान करने के लिए वो सोचते मुझे गया जाना है तो जब वो गया जाते हैं और गया जाकर वहा विष्णुपद है भगवान विष्णु पदी कहते उसको, एक कमल है भगवान के के के उस ऊपर ब्राह्मण विष्णु चरण चरण कमलों की महिमा का गुणगान कर रहे थे कि यही वो कमल है जिसको शिव जी अपने स्तर में धारण करते हैं यही वो चरण कमल है जिससे गंगा क्या होती है उद्भुत होती है तो चरण कमलों की तो आसंख्य महिमा है तो सारे वहां पंडितगण चरणों की महिमा गा रहे थे ये निमाय पंडित वहां जब पहुंचे अपने स्टूडेंट्स के साथ निमाय पंडित सुन के ही रोने लगे कितना प्रेम होगा कृष्ण के प्रति यदि कृष्ण के बारे में सुन के ही आत्मा से आंसू आ जाए या आंखें भर जाए तो समझना चाहिए कि वो शुद्ध भक्त है आ, उसके जो कलमश है के सारे निकल पड़े हैं इसलिए भागवतम के शुरुआत में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति कृष्ण नाम का उच्चारण करके जिसका हृदय विमल नहीं होता जिसके आंखों से आंसू नहीं बहते ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो पौलाद के समान है लोहे में भी पौलाद होता है ना जो बड़ा कठोर होता है उसके समान है कहते हैं भागवत शुक्रदेव गोस्वामी शुरुआत में ही कहते हैं तो निमाय जैसे चरण कमल देखे सुने तुरंत रोने लगे गदगद और वहां से ऊपर ऐसा अपना गर्दन करते कि नहीं तुमको तो एक महान वैष्णु का दर्शन होता है जिनका नाम था ईश्वरपुरी उनको देखने मात्र से चैतन्य महाप्रभुण के चरणों में गिरते हैं कहते हैं कि आप गाया यात्रा सबल आमान देखिला चरण तोमार कि वास्तव में गया की यात्रा सफल हो गई क्योंकि यहाँ आकर किसके चरण देखे मैंने आप जैसे महान भक्त के दर्शने पवित्र कर यही तो हमारो गुवन तो इसलिए भक्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है तो निमाय पंडित बहुत गदगद हो जाते हैं उनके चरण पकड़ते हैं और वहां ही चैतन्य महाप्रभु दीक्षा प्राप्त करते हैं निमाय पंडित आ, उनसे दीक्षा लेकर जैसे दीक्षा हो गई उनमें परिवर्तन आ गया दीक्षा के बाद परिवर्तन आना चाहिए हमारे अंदर अलग परिवर्तन आता है दीक्षा के पहले बहुत विनम्र होते हैं बिल्ली बन के रहते हैं हाँ वेट करते हैं बस दीक्षा हो जाए मेरी कैसे तो फिर दिखाता है इसको ये मेरे ऊपर ताव जमाता है हाँ मेरी भी दीक्षा होनी चाहिए तब दिखाता हो क्या है जैसे दीक्षा हो जाती है ना किसकी तुरंत वो शेर के समान व्यवहार करता है भक्तों से इससे संबंधित तो मुझे कथा याद आती है पुना साधु ने वो चूहे को दीक्षा ही दी थी दीक्षा देकर ही तो कहाँ तक पहुंचा था शेर बना था लेकिन जैसे ही दीक्षा वो लेवल से गया। आपने से नहली दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा संन्या बहुत सारी दीक्षाएं हैं तो वो चूहे की भी ऐसी बहुत सारी दीक्षाएं होते होते पहले वो चूहा बिल्ली बना फिर कुत्ता बना फिर शेर बना ऐसे हाँ, हो गया जैसे शेर बना तो उसका और चौड़ा हो गया उसने कहा जिसने दीक्षा दी उसी को देखता हो फिर उसको खाने के लिए तट पर तत्पर हो गए तो साधु ने कहा गुना मुशी कब तो ये दीक्षा होने के बाद परिवर्तन का मतलब क्या है और ही जो साधु के गुण है साद भूषित हो जाना चाहिए व्यक्ति दीक्षा के बाद तो ये गुण विकसित हो जाने चाहिए तो लेकिन नहीं हम प्रभुत्व पाने का जो गुण है वो विकसित हो जाता है और फिर अलग व्यवहार कर बैठते हैं जिसके द्वारा हमारा हृदय कठोर हो जाता है मैं भी आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हो बाहरी रूप से लेकिन हृदय कठोर हो जाएगा और कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो इसलिए निमाय पंडित ने जब दीक्षा लिए परिवर्तन क्या गया सब उनको अपने से बढ़कर लगने लगे दीक्षा के बाद हम हम सबसे अपने आपको बढ़कर लगने लगते हैं निमाय ने सबको देखा वहां सबसे बढ़कर और फिर केवल क्रंदन करने लगे और कहा करते थे कोथाए कृष्ण कृष्ण था है कृष्ण कहा है, कहा है।, है ना हाँ? दीक्षा के बाद किसके लिए रोना चाहिए कृष्ण के लिए हम आप अपने आप खुद सोचा किस किस चीजों के लिए रोते हैं तो ऐसे दीक्षा के बाद जैसे ही वो आ गए जग या जगन्नाथपुरी आजकल दिमाग में चल रहा है जगन्नाथपुरी नहीं जैसे वो मायापुर आए तो मायापुर जैसे आए तो सारे नवद्वीप के लोग उनका स्वागत कर रहे थे और पहले ये निमा पंडित पहले क्या है जहां भी जाते थे ना आके पूरा ऐसे घमंडित हो जाते थे हेकिन अभी बिल्कुल ही विनम्र नवद्वीप वासी सोचने लगे ये व्यक्ति पूरा ताड़ के समान नो हट्टा खट्टा और इतना घमंडी होता था अभी उसका बिल्कुल उसका विनम्र व्यवहार है सबके प्रति और विशेष रूप से भक्तों को जब देखते थे हाँ तो उनके प्रति तो बहुत विनम्रता का भाव था और हमेशा कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे तो ऐसे निमाय पंडित तो नवदेव विचरण करते हैं और कृष्ण के लिए इतने पागल हो गए है कि चिल्लाते रहते थे तो ये जो विष्णु प्रिया उनकी पत्नी है आ, ये सची माता क्या करती थी उसको कहती थी ये तो अभी पागल ही हो गया है जाओ उसके पास बैठो आ, ये विष्णु प्रिया को सामने बिठा देते थे आ, निवाय पंडित भावावेश में आके ऐसे देखते थे वो बेचारे डर के भाग जाती थी अपने पति के सामने नहीं आते थे तो ये सची माता सोचती थी क्या हो गया मेरे पुत्र को? कोई भूत पिशाच आदि ने तो नहीं किया कुछ लोग कहते हैं इसको वायु रोग हो गया है वायु नहीं से नाभी गड़बड़ा जाती है ना नहीं ना भी, ना भी हिल गई पेट की समस्याएं होती हैं वैसे वायु के हलचल मचने से व्यक्ति पागल हो जाता है और कुछ भी बड़बड़ाता है आ, तो वायु रोग हो गया ऐसे लग रहा था फिर इनको पूरा चंदन तेल से स्नान कराते थे मसाज कराते थे आ, तो ऐसे फिर उन्होंने संकीर्तन आदि आंदोलन शुरू किया और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, करना है है फाइनली सन्यास ग्रहण तो चैतन्य महाप्रभु जैसे सोचते हैं सन्यास ग्रहण करना है तो ये बात वो कई भक्तों को जाकर बताते हैं सर्वप्रथम वो नित्यानंद प्रभु को बताते हैं सचिव माता को श्रीनिवास ठाकुर मुकुंद को हाँ इन सबको बताती है गौरीदास पंडित को भी लेकिन एक व्यक्ति को नहीं बताते किसको विष्णु प्रिया देवी को तो विष्णु प्रिया देवी को भनक तो लगी थी पति की सारी भनक पत्नी को इधर उधर से लग जाती है हाँ तो ऐसे विष्णु प्रिया देवी को नींद नहीं आती थी कि मेरे जो पति है वो अभी अभी हुआ हुआ था एक साल भी नहीं हुआ था और ये व्यक्ति जिससे विवाह किया केवल संन्यास लेके जाने की सोच रहा है कितनी बड़ी घटना है स्त्री के लिए नवविवाहित युवती के लिए अभी अभी विवाह करके आई है कुछ महीने और पति क्या हो रहा है सन्यास सन्यास का अर्थ है मृत्यु क्या है मृत्यु इवन ये ऑफिशियल्स सन्यास स्वीकार करते हैं उसको डेट घोषित कर देते हैं कि वो मृत है व्यक्ति तो ऐसा सन्यास लेना और सन्यास लेने के बाद नियम है कि जिस गांव में उसने जन्म लिया है उस गांव का दर्शन नहीं करना पिना और पत्नी है गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास लिया तो जो पत्नी थी पूर्व आश्रम में उसका मुख फिर से कभी देखना नहीं है गलती से बहुत कड़क होते थे हाँ हमारे एक महाराज थे गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में उन्होंने जब मंदिर बनाया तो वो के थे उनका गांव नजदीक था वो विवाह सब छोड़कर चले गए थे तो उनकी पत्नी कभी कभी मंदिर आना चाहती थी उन्होंने पूरे शिष्यों को लगा दिया था कि उसको इस प्रांगण में प्रवेश करने नहीं देना <laughs> तो मतलब वो श्री का मुख देखना पत्नी का एक सन्यासी को मृत के समान है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे संन्यास लेना है ये सब सब जगह चर्चा हो रही थी सबसे सुना था और विष्णु प्रिया ने सची माता को भी पूछा था तो उन्होंने उनको कंफर्म किया था सन्यास लेके गायब होने वाला है तुम्हारा जो पति है ना निमाय जाने वाला है विष्णु प्रिया ने सोचा मैं तो अकेली हूँ रोने लगी हाँ। और इवन सची माता भी सोचने लगी मैं तो अभी अकेले हूँ एक ही तो आश्रय थे निमाय मेरे बूढ़ी हो गई थी वो और उनके पति जगन्नाथ मिश्र शरीर त्याग चुके थे तो अपनी माता को वो कहते कि हे माँ तुम्हे याद नहीं है जब तुम आदित्य के रूप में थी मेरे पिता कश्यप पुणित है तुम्हें कौन से रूप में आया था तुम्हारे पास वाम के रूप में कहते जब तुम देवो होती थी तो मैं कपिल बना था और जब तुम कौशल्या थी तो उस समय मैं राम था जब तुम देवकी थी तो उस समय मैं कृष्ण के रूप में अरे माँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा होता हूं जन्मों जन्म से है अभी थोड़ा जाने तो मुझे कहा मुझे एक विशेष आंदोलन मैंने स्वीकारा है जीवों के उद्धार करने के लिए हाँ तो चैतन्य महाप्रभु की आयु चौबीस हो गई थी और विष्णु प्रिया की आयु सोलह साल की थी तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु चौदह चौबीस साल की आयु में वो सोचते संन्यास लेना है तो जिस दिन चैतन्य महाप्रभु नवदीप को छोड़ने वाले थे उस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं गंगा उनके साथ रोज हजारों की संख्या में गंगा स्नान करने, करने जाते थे थे उसके बाद आकर करते चैतन्य महाप्रभु फिर अपने घर में जाकर सबसे पहले प्रवेश करके स्नान करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करते थे तुलसी को जल देते थे उसको प्रणाम करते थे फिर उनके घर में जो शालिग्राम शिलाएं हैं उनकी आराधना करते थे उनको फिर हर पोजन है उसको स्वीकार करते थे तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का ऐसा रूटीन था और नवद्वीप के सारे वासी सुबह सुबह उनको उनके मुख कमल को देखने आते थे उनका दर्शन करने के लिए आते थे तो ऐसे जब वह दिन भर डिवोटिज आ रहे थे किसी को पता नहीं कल से नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु नहीं रहेंगे तो दिन भर नवद्वीप के भक्त लोग आ रहे थे उनका दर्शन करने के लिए माला लेकर आ रहे थे कुछ भेंट लेके आ रहे थे संध्या हो गई जैसे हाँ हम सुनते हैं फिर सबसे आखिरी में एक भक्त आए कौन थे कोलावेचा, श्रीधर। कोलावेचा, श्रीधर बहुत सरल स्वभाव के बहुत गरीब भक्त थे हाँ लेकिन हमेशा भगवान को कुछ ना कुछ देने की भावना रहती थी हाँ पत्रम पुष्पम फलम तो तो उनका झोपड़ी के ऊपर कद्दू आ गया था बड़ा हो गया था उसको लेके आए पंकी और चैतन्य महाप्रभु को दिया चैतन्य महाप्रभु बहुत हिमाय पंडित बहुत आनंदित हो गए ये जो गिफ्ट है उसको आपका बर्थडे आ जाए और सब भक्त आपको एक-एक कद्दू लेके आए हा? कैसे लगेगा महाप्रभु को अच्छा बहुत आनंदित थे कृष्ण का तो वो उसने क्या खिलाया था छिलका केले की के। तो फिर उसको लेते हैं और अपनी माँ और विष्णु प्रिया को कहते हैं कि तब अचानक दूसरा भक्त आया जो दूध लेके आया था कहा इसका स्वीट राइस बनाओ स्वीट राइस जो भी स्वीट बनाओ महाप्रभु वो स्वीट बनाकर खाते हैं और जाते हैं विश्राम करते हैं विश्राम कर ही रहे थे तो ये जो विष्णु प्रिया है वो आ गए महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और बहुत रोने लगी चरणों वो इतनी रो रही थी कि उनकी सारी सारे भिर भी गई थी और चरणों को उसने उठाया हाँ, चरणों को उठाया और अपने सर पर रखा तो चैतन्य महाप्रभु के नींद खुल गए कहते हैं प्रिया क्या हो गया तुम्हें क्यों क्रंदन कर रही हूं उस वो कहती है कि हे प्राणनाथ आप मेरे सर पर हाथ रखकर बताइए क्या आप मुझे छोड़कर चले चले जाने वाले हैं क्या आप सन्यास ग्रहण करने वाले हैं हाँ। तो ये कहते, नहीं नहीं, ये किससे तुमने सुना, मैं तो सन्यास कुछ लेने वाला नहीं हो ये सब लोग ऐसी कुछ बातें बना रहे होंगे तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं वो सीधी साधी विष्णुप्रिया देवी कूरा विश्वास है ये जो कृष्ण है द्योतम या क्या है वो हाँ कहते कि मैं सारे छलियों में सबसे बड़ा छल करने वाला हूँ हम किसी को धोखा देना चाहते हैं कृष्ण को भी कभी कभी धोखा देते हैं हम हाँ कैसे धोखा देते हैं जिले भी खुद को खाने होती है लेकिन भगवान कहते भगवान आज आपको जिलेबी ऑफर करेंगे खानी तो जिलेबी मुझे है ठंड आ गई गाजर का भगवान आपके लिए लेकिन सारा ध्यान किसके ऊपर है अपने ने। आ, कर, कौन से शाक में क्या खाते हैं सरसों का शाक और चन, चने मक्के की रोटी हाँ तो ये सब अपने लिए है ये सब चीटिंग ही तो करते हैं हम कृष्ण को हाँ तो भगवान बहुत बड़े धोखा देने वाले है आ, तो ऐसे कहा कि आप बताओ बताओ महाप्रभु कहते नहीं नहीं फिर सो जाते हैं फिर ये विष्णुप्रिया को तो नींद नहीं आ रही थी उठी फिर से छाती में चरण रखी कहते बताइए बताइए यदि आप संन्यास लेंगे हे सुन के ही ऐसे लग रही था लग रहा था कि मैं आगे आग में प्रवेश कर जाऊ क्योंकि आप सन्यास लेंगे तो मेरा जो जीवन है धन है सौंदर्य है वस्त्र है आकूषण है इनका क्या लाभ ये सब तो आपके लिए है आप यदि चले जाएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है और उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ आपके जो चरण कमल हैं शीर्षा एक फूल होता है उसके समान अति कोमल है मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि झाक कंकड़ है कंटक है उन स्थानों में आपके चरण पड़े हाँ तो मुझसे सहा नहीं जाएगा हाँ तो ऐसी कष्ट में स्थिति को मैं देखना नहीं चाहती हूँ आप एकमात्र शेल्टर हो आश्रय हो और आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसका आश्रय लूंगी और ये सची माता जो आपकी वृद्ध माँ है और जो भक्त है जो आपसे इतना प्रेम करते कहते देखो ये श्रीनिवास श्रीवास ठाकुर कितना प्रेम करते हैं जिनके घर में पुत्र मरा खुद का और आप नृत्य कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु को मत बताइए उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उनको नाचने दो तो इतना प्रेम करते कि वो अपने पारिवारिक जनों का भी ख्याल नहीं देगी उससे भी अधिक बढ़कर आपको स्वीकार करते हैं यदि आप छोड़कर चले जाएंगे तो नवदीप के सारे भक्त देह त्याग करेंगे हाँ मैं भी देहत त्याग करूंगी हाँ वीर लेकर कृपया आप घर में रहें हाँ चैतन्य महाप्रुद्ध किसने कहा आपको यह सब में संन्यास लेने वाला हूँ फिर वो उट, फिर सो जाते फिर उठकर उनका छा जो हाथ है हाँ वो अपने सर पे रखती है छाती पर रखती है और वो कहती है कि मुझसे छूट मत बोलिए इतना सब हुआ तो चैतन्य महापुरुष से रहा न गया निमाई पंडित से फाइनली उन्होंने सच कहा हाँ कि मैं क्या करने वाला हूँ विष्णु प्रिया संन्यास लेने वाला हूँ फिर एक लंबा प्रवचन दिया चैतन्य मंगल में ये बड़ा ये महत्वपूर्ण लीला है चैतन्य मंगल की ये खासियत है कि जिसमें विष्णु प्रिया और चैतन्य महाप्रभु का सन्यास की पूर्व रात्रि में जो संवाद है उसका विस्तृत वर्णन है तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है विष्णु प्रिया ये सारा जगत अशाश्वत है दुखालय अशाश्वत वो कहते हैं कि दो चीजें शाश्वत है एक है भक्त है और दूसरा भगवान का क्या है नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कहते हैं कहते हैं कि यही दो ही योग्य है जिनका आश्रय लेना चाहिए नाम का और भक्तों का बाकी सारे क्या योग्यता नहीं है बाकी सारी चीजें तो भ्रमय है इस संसार में कौन किसका पुत्र है पति है माँ है बाप है स्त्री है पुरुष कौन किसका है कृष्ण के अलावा कृष्ण के चरणों के अलावा यदि हम किसी को अपना कहते हैं तो वो केवल छलावा है धोखा धोखाधड़ी है ये सब माया शक्ति के द्वारा प्रदत्त ये सारे पति पत्नी बच्चे ग्रह रिश्तेदार है हाँ ये सब है इनसे क्यों प्रभावित होना है किसी व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि ये सारे जो संबंध हैं शाश्वत नहीं है हाँ वो मुझे दुख ही देने वाले है महाप्रभु ने कहा कि एक जीव क्या करता है केवल प्रेम करने का प्रयास करता है जब बचपन से माता के गर्भ से जन्म लेकर मृत्यु तक ढूंढता है प्रेम करने के लिए योग्य व्यक्ति आश्रय प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति लेकिन फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता हाँ तो हम महाप्रभु ने कहा कृष्ण की सेवा छोड़कर हम सब कुछ इस शरीर से करते हैं हाँ तो चैतन्य महाप्रु कहते तुम्हें याद नहीं है तुम यहां क्यों आए हो मेरे साथ लीला संपन्न करने के लिए मैं तो सारे जगत का उद्धार करने के लिए सन्यास लेने वाला हूं तो ऐसा बहुत सारी बातें उनको बताएं और क्या किया उनको कहा कि हे विष्णु प्रिया तुम अः सार्थक करो आपना जो जीवन है और क्या करो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाओ और मेरी सहायता करो ऐसा बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया हम बाकी तो कई जगह षडभुज रूप दिखाया था नित्यानंद प्रभु को दिखाया था सार्वम भट्टाचार्य को दिखाया था यहाँ विष्णुप्रिया देवी को चैतन्य महाप्रभु चतुर्भुज रूप दर्शन कराते हैं और फिर जैसे सुबह हो जाती है अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और जैसे घर से बाहर जा रहे थे तो सची माता दरवाजे में बैठे थे चैतन्य महाप्रभु ने देखा उनकी माता बिल्कुल कुछ शब्द नहीं बोल पा रही थी एक मूर्ति के समान खड़े थे केवल उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को परिक्रमा करते उनकी तीज माता के चरणों में मुनसर रखते हैं और कुछ बात किए बिना क्या करते घर छोड़ते हैं हाँ इतना बड़ा त्याग किसके लिए त्याग किसके लिए हाँ कृष्ण के लिए नहीं हमारे लिए जगत के लिए वो कृष्ण ही है कृष्ण ही कुछ छोड़ते हैं जगत के उद्धार के लिए इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि किसी न किसी के सेक्रीफाइस से हम हाँ अभी भगवत भक्ति में हैं और सबसे बड़ा सैक्रीफाइस किसने किया हम सबके लिए श्रील प्रभुपाद ने आ, हमेशा इसलिए ग्रेटफुल रहे कि कोई भी चीज हमें प्राप्त हो रही है सारी सुविधाएं हो भक्तों का संग हो आ, कुछ भी चीजें हो ये क्या है श्रील प्रभुपाद का सेक्रीफाइस है और भक्तों का सेक्रीफाइस है आ, जो हमारे आसपास पास है तो इसलिए कभी भी हमें घमंडित नहीं होना चाहिए सदैव यह जानना चाहिए कि मैं रुनी हूं रुनी हूँ हमेशा तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं हाँ तो उसके बाद सन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु कटवा में सन्यास लेते हैं उनका नाम निमाही तो था लेकिन केशव भारती कहते हैं कि आप तो सबके जीवन में कृष्ण चेतना को जगाओगे इसलिए आपका नाम क्या होगा श्री कृष्ण चैतन्य बोलिए श्री श्री कृष्ण कृष्ण तो नाम धारण करके चैतन्य महाप्रभु आ जाते शांतिपुर आद्वित आचार्य के घर अभी दो दिन के बाद उनका विवाह है उनके घर आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बल्कि नित्यानंद प्रभु को भेजा था उन्होंने नवदेव सन्यास लेने के बाद कि तुम नवद्वीप चले जाओ सारे नवद्वीप वासियों को बोलो कि मुझे मिलने के लिए आ जाए लेकिन एक व्यक्ति को मत बुलाना वो कौन थी विष्णुप्रिया जैसे विष्णुप्रिया को पता चला ना सबको इनवाइट कर दिया मुझे छोड़ दिया अकेली बची थी वो नवद्वीप में क्योंकि वो पत्नी थी उनकी उनका मुख नहीं देख सकते संन्यास के बाद वो एक संन्यास धर्म है तो फिर वो क्रंदन कर रही थी हाँ वहाँ आंगन में उनके ग्रह के फिर तो बहुत ही विरह वेदना से उनका जीवन बीता विष्णु प्रिया देवी रोज उनको ऐसे कहा जाता है कभी सूर्य और चंद्रमा नहीं देख पाए सूर्य उदित होने से पूर्व ही विष्णु प्रिया देवी सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे और फिर वापस आते थे, कोई भक्त अगर देखते थे तो उनके चरण कमल उनको दिखाई देते थे उसके अलावा विष्णु प्रिया देवी का दर्शन नहीं होता था तो ऐसी विष्णु प्रिया देवी जो भगवान के अंतरंगा शक्ति हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विरह का बहुत ही अत्यधिक रूप से आस्वादन किया था तो फिर वो उनके पास भगवान के चरण कमल चरण पादुकाएं थी जिनका वो आराधना करते थे और इसके अलावा उनकी कठोर नाम का वर्णन जानवा माता के शिष्य हैं नित्यानंद दास उन्होंने ग्रंथ लिखा प्रेम विलास उसमें करते हैं वो कहते हैं क्या बताओ विष्णुप्रिया देवी का नाम के बारे में कि जो भी उसको सुनता है उसका जो हृदय है पिघल जाता है कई नामव्रति देखे होंगे लेकिन विष्णुप्रिया के जैसे कोई हरिनाम नहीं करता था विष्णु प्रिया देवी इस सुबह उठते ही स्नान आदि के पश्चात हरि नाम का उच्चारण करने लगती थी दो छोटे से कुल्हड़ अपने सामने रखते थे मिट्टी के एक में राइस रखती थी और एक खाली रखते थे जैसे ही हरिनाम हो कई बार वर्णन आता है कि एक मंत्रा हो या फिर एक माला के बाद वो क्या करते थे या एक मंत्र के बाद एक चावल का दाना लेकर दूसरे मिट्टी के पात्र में डालते थी और संध्या तक जितने चावल के दाने हो उनको क्या करती कुक करके महाप्रभु को अर्पित करके उसको सेवन करते थे अब सोचिए इतना उनका नाम व्रत था तो ऐसा भया मतलब इतना पावरफुल नाम व्रत हाँ तो ऐसी विष्णु प्रिया देवी हाँ उनको सपने में एक दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद ये दोनों अकेले थे सची माता और कौन विष्णु प्रिया देवी कौन उनकी सेवा करेगा हाँ तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक हैं भक्त थे नवद्वीप के जिनका नाम था बंसीवदन बंसीवदन ठाकुर जो बंसी के अवतार है किसके अवतार है बंसी जो बचती है ना उसके ठाकुर है तो की सेवा थी विष्णुप्रिया देवी और सचिव माता का देखभाल करना तो ठाकुर के स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं और उसी रात को विष्णुप्रिया देवी के स्वप्न में भी चैतन्य महाप्रभु आते हैं आकर वो कहते हैं कि जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ है उस निम वृक्ष से क्या बनाओ मेरा विग्रह बनाओ और हे विष्णु प्रिया उसकी आराधना करो हाँ तो फिर ये वंशीवदन भी उनको जाके बोलते हैं तो वो नीम वृक्ष से से महाप्रभु के विग्रह बनाए जाते हैं जिनको क्या नाम पड़ा धामेश्वर महाप्रभु आज भी नवद्वीप में जो कोलहद्वीप है वहाँ ये विग्रह पूजित हो रहे हैं उनकी आराधना करती थी और सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करती थी तो ऐसे ये जो विष्णु प्रिया देवी हैं जिनके विग्रह आज भी पूजित होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु की भार्य थी या शक्ति थी और उनके बारे में गाल गाया जाता है वो क्या गाया, गाया करती थी भज गौरा कह गौरांग लह गौरांग नाम रे जय जना गौरा भजे से हमारा प्राण रे कि गौरांग का नाम लो गौरा के नाम को भजो और जो गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करता है या गौरांग महाप्रभु की महिमा का गान करता है वो मेरे प्राण है तो इस प्रकार से विष्णु प्रिया देवी का जो चरित्र है संक्षिप्त में आता है तो ये भगवान के अंतरंग शक्ति जिनसे प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो ताकि भगवान नाम में थोड़ा सा आसक्ति हमारे हृदय में जागृत हो सके विष्णु प्रिया देवी की और तो बहुत ही अचार्य हैं नौ तो भज गए हैं दो दो मिनट में बाकी आचार्यों का वर्णन करता हूँ तो रघुनंदन ठाकुर रघुनंदन ठाकुर के पिता का नाम था मुकुंद और उनके चाचा थे नरहरि सरकार रोज गौरार में गाते ना नरहरि आदि करी हाँ तो ऐसे जो मुकुंद है आ? ये वैद्य थे डॉक्टर थे महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के हाँ ये बंगाल के पास कटवा के पास बंगाल में कटवा नामक जो स्थान है उसके पास एक गाँव है श्रीखंड श्रीखंड के निवासी थे खंडवासी मुकुंद हाँ उनके पुत्र थे नरहरि ये नरहरि नहीं रघुनंदन ठाकुर तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो ये जो मुकुंद दास और नरहरि सरकार जब जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद दा, मुकुंद दास नंदन तुम्हें पिता पुत्र तोमा श्री रघुनंदन ये बताओ ये जो रघुनंदन है वो तुम्हारा पुत्र है या तुम्हारा पिता है हा? क्या है एक्सैक्टली कुछ बताओ मुझे कि पिता तुम्हें है निश्चय करिया कहा डाउट ये रघुनंदन के तुम पुत्र हो या रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है ये महाप्रभु विचित्र प्रश्न पूछते हैं जो ओरिजिनल पिता है उनको ही पूछते हैं कि तुम्हारा वो पुत्र है या तुम पुत्र हो तो जब ये सुना तो मुकुंद जो पिता थे नरिंद रघुनंदन ठाकुर के वो कहते हैं मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, पुत्र है वो कहते हैं कि वो मेरा जो बेटा है ना वही हमारा पिता है हम सब उसके पुत्र हैं है, तना है। आ, तो कोई कहे सकता है कि ऐसा क्यों तो वो कहते हैं आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है थे अतए व पिता रघुनंदन आमा रनिचित क्योंकि ये रघुनंदन के कारण ही ये जो कृष्ण भक्ति है हम सबको मिली है इसी कारण से वो क्या है पिता है यह है आ, उसके पीछे कारण हाँ तो ये रघुनंदन महान भक्त थे क्योंकि मुकुंददास मुस्लिम शासक जो बादशाह था नवाब हुसैन उसके यहाँ डॉक्टर का काम करने जाते थे उसके राज वाहे थे एक दिन चले गए तो उनके पुत्र को बोला मुकुंद तुम क्या करो घर में जो विग्रह हैं गोपीनाथ के उनको भोग अर्पित करो छोटे से बालक थे तो जैसे उनकी मां ने उनको थाल दिया भोग का और इनको कोई मंत्र आदि पता नहीं थे ये रघुनंदन जाते हैं और गोपीनाथ के सामने रखते गोपीनाथ आप इसको स्वीकार करो खाओ तो देखा गोपीनाथ खा ही नहीं रहे हैं भगवान कैसे खाते हैं कैसे खाते हैं हाँ से खाते हैं तो बेचारे रोने लगे उन्होंने कहा आप बड़े लोगों के हाथ से खाते हो छोटों के हाथ से नहीं खाते हाँ उन्होंने कहा आप नहीं खाओगे तो माता तोड़ कर या प्राण त्यागूंगा वो भगवान डर गए गोपीनाथ गोपीनाथ को लगा ये बालक कोई साधारण नहीं है हाँ तो गोपीनाथ खाने लगे खाने लगे खाने लगे पूरा प्लेट खा चुके थे खाली प्लेट लेकर दौड़ के गया अपनी माता के पास कहते गोपीनाथ ने खा लिया सारा प्रशांत माता को लगा ये बच्चों को बांट के आया वो भावल पहाड़ खेलते सारे बच्चे खेल रहे थे तो ये मुकुंददास जब आ गए ना ऑफिस ऑफिस से मुकुंददास ने पूछा ये रघुनंदन कहा है प्रसाद कहते गोपीनाथ ने खा लिया तो उनको फिर लड्डू दिए जाते बनाकर देखते कि सही में गोपीनाथ खाते या रघुनंदन खाता है या उसके फ्रेंड सर्कल सब खाता है तीनों में से कौन खाता है लड्डू प्रसाद तो ये लड्डू लेके रघुनंदन दौड़ते दौड़ते गोपीनाथ के पास गए गोपीनाथ के पास गए गोपीनाथ के पास लड्डू अर्पित किया तो गोपीनाथ ने क्या किया लड्डू उठाया और आधा लड्डू खाया और आधा लड्डू अपने हाथ में रखा क्यों रखा अपने हाथ में क्योंकि सारे जगत को गोपीनाथ दिखाना चाहते थे दर्शाना चाहते थे कि ये जो मेरा प्रेम है इस रघुनंदन के प्रति कितना अद्भुत है कि जिसके लिए मैंने लड्डू खाया तो आज भी आप जाते हो जहाँ एक श्रीखंड नामक गांव है वहाँ गोपीनाथ के इतने से विग्रह गोपीनाथ उनके हाथ में क्या मिलेगा आपको लड्डू लेकिन अभी वो लड्डू ये हो गया है वो वाला लड्डू नहीं रहा किसका आटे या मैदे का नहीं वो भी बिल्कुल विग्रह लड्डू भी विघ्रह बन चुका है तो आज भी गोपीनाथ के हाथ में लड्डू प्राप्त होता है तो ऐसे रघुनंदन विशेष भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा करते थे तो उस समय जो सात रथ यात्रा के सामने जगन्नाथ के सामने सात कीर्तन पार्टियाँ होती थी उसमें से एक पार्टी किसकी होती थी रघुनंदन की होती थी तो ऐसे रघुनंदन के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रघुनंदन का प्रिय हो जाता है रघुनंदन ठाकुर का वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करता है यह सबसे अधिक प्रिय हो जाता है तो और एक वैष्णव है पुंडरिक विद्यानिधि जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते थे ये मेरे बाप हैं रोते थे क्योंकि पुंडरिक विद्यानिधि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभ भानु महाराज थे पुंडरिक विद्यानिधि गंगा से बहुत प्रीति रखते थे गंगा रिवर से उनको बहुत दुख होता था इसलिए वो दिन में कभी दर्शन करने नहीं जाते थे गंगा का सब लोग उसमें स्नान करते थे थूकते हैं साबुन लगाते हैं कपड़े धोते हैं गाय भैंस भी धोते हैं खुद को भी धोते हैं तो उनको लगा कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं उनको बहुत कष्ट होता था तो कष्ट देखा नहीं जाता था इसलिए दिन में नहीं जाते थे सब शांत हो जाए रात में जाते थे आचमन करते थे प्रणाम करते थे स्तुति करते थे और ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि बाह्य दृष्टि से उनको कोई देखेगा चैतन्य महाप्रभ एक दिन नवद्वीप में जोर जोर से रोने लगे हे hey, मेरे बाप आप कहा हो कहा हो पुंडरिक मेरे पिता कहा अचानक कीर्तन करते करते भक्तों को लगा ये क्या हो गया ये कौन है पुंडरिक पुंडरिक जिनके बारे में ने बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए तो फिर कुछ दिनों के बाद ये पुंडरिक विद्यानिधि बंगाल में थे वो नवद्वीप आके रहते हैं सबको पता चलता है कि कि साधारण भक्त नहीं है, है। है, महाभागवत तो तो जब ये सब, सब, सब ने सुना था उनके बारे में, तो ये गदादर पंडित को लगा कि मुझे उनको देखने जाना जरूर ऐसे महान भक्तों को देखो उनसे वार्तालाप करो उनकी सेवा करो फिर गदाधर पंडित के साथ मुकुंद गए थे मुकुंद दत्त और ये जब लोग पहुंचे उनके घर में तो ये जो पुंडरिक विद्यानिधि हैं बिल्कुल सिल्क के कपड़े धारण किए हुए थे और हुँ? माथे में लंबे लंबे बाल जो पूरा चंदन के तेल से सिक्त थे बहुत सारे सुगंधित द्रव्य शरीर में डाले हुए थे बड़ी बड़ी मालाएं पहने थे इतना भी नहीं कई सेवक उनको चामल कर रहे थे और बहुत महंगे आसन में बैठकर कर ऐसा ऊपर करके ये हाथ से सुवर्ण के थाल में जो पान है उसको लेकर ऐसे चबा रहे थे मुंह बिल्कुल लाल हो चुका था और नीचे सुवर्ण उसमें जा रहे थे और गदाधर जैसे गए ना उन्होंने सोचा इतना सुना तो ये तो महाभागवत है लेकिन ये महाभागवत तो पिक दान में थुक रहे हैं हाँ क्या पान पान खा खा के तो जैसे ये बाह्य दृष्टि से देखा उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है ये भक्त नहीं हो सकते है। <laughs> तो इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वेज्ञ ना बुझाए ये आदत तो जरूर डालनी चाहिए जो मर्जी हो किसी भी भक्तों को क्या नहीं करना मुझे जज नहीं करना है जज को क्या कहते हैं हिंदी में जज नहीं करना मीन्स आकलन नहीं करना है हाँ कौन कैसे है क्या है हाँ आकलन करना है तो किसका करना है स्वयं का अपने बारे में तो ये जैसे गदाधर पढ़ने देखो जो राजा रानी है पूर्वज जीवन में वो उनको पहचान नहीं पाए तो तो लीला है तो फिर ये देखा किसने मुकुंद को लगा ये गदाधर के मन में कुछ कुछ चल रहा है ये भक्त के बारे में कुछ गलत चल रहा है ये सोचने लगे गदाधर कैसा भक्त है ऐसे थोड़ी होता है सिल के वस्त्र धारण कर लिए पूरा चंदन का तेल लगा रहा है फिर पान भी खा रहा है इतने लोगों से सेवाएं भी ले रहा है तो ये गदाधर पंडित सोचते जा रहे थे सोचते जा रहे थे मुकुद को लगा ये गदाधर अपराध कर रहा है फिर मुकुद ने क्या किया भागवत का एक श्लोक गाया अहो बकीन काल कि हाँ। कैसे भगवान दयाद्र है कि जो पोतला है उनको हाँ, स्तनपान कराया था विश्व युक्त हाँ, उसको भी भगवान अपने माँ का स्थान देते हैं ये श्लोक जैसे कुंडरिक विद्यानिधि जो ऐसे बैठे थे मस्ती में पान चबा रहे थे श्लोक कान में गया तो वहां से ऊपर से गिर पड़े कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोने लगे सारे जो भगवत भाव के अष्ट विकार है उनके शरीर से दिखने लगे तो गदाधर पंडित समझ गए हैं कि ये कुंडरिक विद्यानिधि कोई साधारण नहीं है तो मुकुंद दत्त ने उनको बचाया इसलिए क्या है? कहा भी जाए तो अकेला न जाए इसको कोई उन्नत भक्त क्या करे उसके संरक्षण में जाए तो हम सेफ हैं क्योंकि हमारा ये जो भौतिक चेतना है भौतिक बुद्धि है वो तो कभी भी हमें स्थान से गिरा सकती है अपराध हमारे से हो सकते हैं तो फिर चैतन्य इन्होंने सोचा मैंने इनसे अपराध कर दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए इनसे दीक्षा लेनी चाहिए तो दादाजर पंडित मंत्र भूल चुके थे गुरु ने दिया हुआ तो ये फिर से इनसे स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ कर, ये उनके शिष्य बन जाते हैं तो ऐसा मंत्र दीक्षा उनसे स्वीकार करते हैं तो पुंडरी विद्यानिधि का जगन्नाथ के साथ भी एक लीला है एक दिन ये ठंड का दिन शुरू होता है तो जगन्नाथपुरी में ये ओडन षष्ठी आता है तो उस दिन जगन्नाथ को ठंड के कपड़े पहनाए है जाते हैं और मार लगा होता है उनमें ना कड़क कड़क होते होता है तो ये गए पंडित गणित कुंड जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जिस दिन पूरे से युक्त वस्त्र जगन्नाथ को पहनाए जा रहे थे जिन्होंने तो सोचा ये सब तो अशुद्ध है पहले मार से युक्त वस्त्रों को धोना चाहिए फिर धारण करवाना चाहिए विग्रह को एक कैसे पंडाल लोग है कुछ बुद्धि बुद्धि है कि नहीं इनको? ऐसा सोच के चले गए घर हाँ ये जगन्नाथ बहुत डेंजर पर्सनालिटी है भक्तों के बारे में कुछ बोलोगे उनके तो आपको छोड़ेंगे नहीं रात को आपके घर में आके आपके छाती में बैठ के आपकी पिटाई करेंगे ये उनका फेवरेट प्रोग्राम है फेवरेट स्टाइल है रिवेंज लेने का रिवेंज जानते हो ना बदला हाँ ये जगन्नाथ का फेवरेट कितनी लीलाएँ हैं ये पुंडरिक विद्यानिधि रोज की तरह गए अपने रूम में सो रहे थे पूरी में और ये जगन्नाथ बल्दे सुभद्रा सोच रहे कब शयन आरती होगी कब होगी कब बाहर निकलूंगा जगन्नाथ निकल पड़े और जाकर हाँ, बैठ गए छाती पर पुंडरिक विद्यानिधि को कहते अच्छा तुम्हें बहुत बुद्धि आ गई है मेरे जो पंडागन है मुझे कपड़े पहना तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उनके बारे में ऐसे अनाप बोलते हो इतना मारा इतना मारा गाल सूझ गए बलराम भी कहे थे कि तुम नीचे उतर आवे मुझे बैठने दे दो <laughs> मानो कोई गाड़ी चला रहे हैं क्या उतर पाए बाइक से उतरो मुझे बैठने दो <laughs> तो बलराम जी बैठे उन्होंने पिटाई की लेकिन जो सुभद्रा है उसका हृदय तो माँ का होता मा तो है ना माँ तो हमेशा दयाद्र होती है बड़ा सॉफ्ट हृदय होता है तो कहते नहीं, नहीं जाने दीजिए। फिर आखिरी खत्म हो जाती है वृंदावन दास ठाकुर उस ग्रंथ का विराम देते है तो फिर अः जो सुबह उठते हैं अभी इनको लगा घर से कहीं से बाहर निकलो गाल का साइज ऐसे पड़ा हो गया था तो इन्होंने पूरा ऐसा कपड़ा लिया पूरा ढक ढक के बाहर जा रहे थे <laughs> तो गदाधर पंडित कहते आरे वो दोनों मित्र थे आ रहे मतलब कहते कि अरे गर आरे सौरभ दामोदर थे शायद सौरभ दामोदर कहते आ रहे आप कहा आज, आज तो पूरे कपड़े लगा के आए हो मुंह में कहते नहीं उसका कुछ विशेष कारण है हाँ तो दिखाया आपको कारण ये साइज बढ़ाया है जगन्नाथ बलदेव ने इनका साइज क्या कर दिया है बढ़ा दिया क्योंकि जगन्नाथ बलदेव भी बहुत बड़े हैं हैं तो ऐसे ये पुंडरीक और कौन से आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी तो उनका वर्णन ही क्या इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अब्सरा समा ऐश्वर्य इंद्र के समान था पत्नी अब्सरा के समान थी उन दोनों को छोड़कर ये क्या करते हैं महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं एक में वो पुत्र थे उस समय बहुत करोड़ों करोड़ों उनके पास धन ऐश्वर्य था लेकिन उन्होंने मल त्याग कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की और स्वरूप दामोदर के अंडर निवास करके भक्ति की और अंतिम दिनों में वो आते हैं वृंदावन वहा रूप सनातन का आश्रय और आदेश स्वीकार करते करके राधा में निवास करते हैं राधा का जो हम देखते हैं बाउंड्रीज के द्वारा ही निर्मित है रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा और वहीं वो रहे जो विशेष आचार्य है रघुनांददास गोस्वामी और है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बहुत ही विशेष आचार्य हैं नरोत्तमदास ठाकुर के बाद एक दो पीढ़ियों के बाद वो आते हैं विश्वनाथ उनका नाम ही कितना अंग्रेजिंग है शास्त्रों में दिया है विश्वनाथस विश्वनाथ विश, विश्वनाथ रूपों से भक्तिवर् प्रदर्शना भक्त चक्रे वर्तित्वा चक्रवर्ती आख्या क्योंकि उन्होंने भक्ति पद प्रकाशित किया इस कारण से भगवान के समान जो विश्व के नाथ है इसलिए विश्वनाथ उनका नाम है हर वैष्णव समाज में सर्वोच्च स्थान है इसलिए उनको ये चक्रवर्ती उपाधि दी गई थी इसलिए उनको क्या कहा गया चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती सम्राट है ना तो ऐसे उन्होंने तो कई सारे ग्रंथ लिखे हैं जिनकी कोई तुलना नहीं है और एक महत्वपूर्ण आचार्य थे उनके एक महा शिष्य हो गए जिनका नाम क्या था बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की जयपुर में गौड़िया को ने स्थापित किया और ऐसे विश्वनाथ ठाकुर के द्वारा दिया हुआ गीत है वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति इस गीत का गान करता है तो वो जो व्यक्ति है श्रीमद गुरुराष्ट्र मुहूर्त कहते का उच्च स्वर से में जो उच्चारण करता है ये नृंदावन नाथ साक्षात सेव लभ्या जनुषंत कि उसके जीवन के अंत में उसे साक्षात वृंदावन नाथ कृष्ण की क्या मिलेगी प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त होगी तो ये सारे अद्भुत वैष्णव हैं जिनके बारे में आप पढ़ो सुनो प्रार्थना करो हाँ तो आध्यात्मिक जीवन में हम स्थिर हो सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्रीमती विष्णुप्रिया देवी की श्रील कुंडरी विद्यानिधि की श्रील रघुनंदन दास ठाकुर की श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की शीला प्रभुपाद की